श्री गर्ग मथुरा खंड, श्री गणेशाय नम पहला अध्याय कंस का नारद जी के कथनानुसार बलराम और श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझकर कर वसुदेव देव को कैद करना उन दोनों भाइयों को मारने की व्यवस्था में लगना तथा उन्हें मथुरा ले आने के लिए अक्रूर जी को नंद के व्रज में जाने की आज्ञा देना वसुदे वसुतम देवम कंस चारुण मर्दनम देवकी की परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु जो वसुदेव जी के यहाँ पत्रों से प्रकट हुए हैं जिन्होंने कंस एवं चारुण का मर्दन किया है तथा तो जो देवकी को परमानंद प्रदान करने वाले हैं उन जगदगुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ राजा बहुलास ने पूछा मुने भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कौन कौन सी लीलाएं की उन्होंने कंस को क्यों और कैसे मारा यह सब मुझसे ठीक ठीक बताइए नारद जी ने कहा नृपेश्वर एक दिन साक्षात परमात्मा श्रीहरि के मन से प्रेरित होकर मैं दैत्य व संबंधी उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट पुरी मथुरा के दर्शनार्थ वहां आया आकर राजा कंस के दरबार में गया वहां कंस इंद्र से छीन कर लाए हुए सिंहासन के ऊपर जहां श्वेत छत्र तना हुआ था और सुंदर चवर डुलाए जा रहे थे विराजमान था वह बल पराक्रम और क्रूरता के कारण नागराज के समान दुस्सह प्रतीत होता था वहां पहुंचने पर उसने मेरा पूजन स्वागत सत्कार किया उस समय मैंने उससे जो कुछ कहा वह सुनो मथुरा नरेज जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई थी वह देवकी की नहीं यशोदा की पुत्री थी देवकी से तो श्री कृष्ण ही उत्पन्न हुए और रोहिणी के पुत्र बलराम है दैत्यराज वसुदेव ने तुम्हारे शत्रुभूत अपने दोनों पुत्र बलराम और श्रीकृष्ण को अपने मित्र नंदराज के यहाँ धरोहर के रूप में रख दिया है इसलिए कि तुम्हारे भय से उनकी रक्षा हो सके पूतना से लेकर अरिष्टा सुर तक जो जो उत्कट बलशाली दैत्य नष्ट हुए हैं वे सब वन में उन्हीं दोनों के द्वारा मारे गए हैं कहा जाता है कि वे ही दोनों तुम्हारी मृत्यु हैं मेरे जो कहने पर भोजराज कंस क्रोध से कांपने लगा उसने सूर्यनंदन वसदेव को सभा में ही मार डालने के लिए तीखी तलवार हाथ में ली परंतु मैंने उसे रोक दिया तथापि उसने सुदृढ़ और विशाल भेड़ियों में पत्नी सहित उन्हें बांध कर कारागार में बंद कर दिया कंस से उक्त बात कहकर जब मैं चला गया तब उस दैत्यराज ने श्री कृष्ण और बलराम का वध करने के लिए दैत्य प्रवर केसी को भेजा तदनंतर बलवान भोजराज कंस ने चारूढ़ आदि मल्लों तथा कोल्यापीर नामक हाथी के महावत को बुलवाया और अपना कार्यभार संभालने वाले अन्य लोगों को भी बुलवा कर उनसे इस प्रकार कहा कंस बोला हे कूट हे तोशल हे महाबली चारूर बलराम और कृष्ण दोनों मेरे मृत्यु है यह बात नारद जी ने मुझे भली भांति समझा दी है अतः वे दोनों जब यहां आ जाए तब तुम सब लोग मल्लों के खेल अर्थात कुश्ती के दाव पे दिखाते हुए उन्हें मार डालना अब शीघ्र ही मल्लभूमि अर्थात अखाड़े को सुंदर ढंग से सुसज्जित कर दो महावत रंगशाला के द्वार पर मधमत हाथी कुबलिया पीड़ को खड़ा रखो और मेरे शत्रु जब आ जाए तो उन्हें मरवा डालो कार्यकर्ता जनों आगामी चतुर्दशी को शांति के लिए धनु करना है और अमावस्या के दिन यहाँ मल्ल युद्ध होगा नारद जी कहते हैं राजेंद्र आत्मी जनों से इस प्रकार कहकर कंस ने क्रूर को तुरंत अपने पास बुलवाया और एकांत स्थान में मंत्रीजनों को प्रिय लगने वाली मंत्रणा की बात कही कंस बोला दान तुम मेरे माननीय मंत्री हो अतः मेरी यह उत्तम बात सुनो महामते कल प्रातः काल होते ही तुम नंद के ब्रज में जाओ और मेरा यह कार्य करो लोग कहते हैं कि वसदेव के दोनों बेटे वहीं रहते हैं वे दोनों मेरे शत्रु हैं यह बात देवश्री नारद जी ने मुझे अच्छी तरह समझा दी है गोपगण नंदराज आदि के साथ भेंट लेकर यहां आए और उन्हीं के साथ मथुरा नगरी दिखाने के बहाने उन दोनों को रथ पर बिठाकर कर शीघ्र यहाँ ले आओ यहां आने पर हाथी से अथवा बड़े बड़े पहलवानों के द्वारा उन दोनों बालकों को मरवा डालूँगा उसके बाद वृषदेव की सहायता करने वाले नंदराज वृजभानवर नौ नवनंदों और उपनंदों को मौत के घाट उतार दूंगा तदनंतर वेव उनके सहायक देवक तथा अपने बूढ़े पिता उग्रसेन को भी जो राज्य लेने के लिए उत्सुक रहता है मार डालूंगा यह सब हो जाने के बाद समस्त यादवों का संहार कर डालूंगा इसमें संशय नहीं है मंत्री ये सब के सब देवता हैं जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं चंद्रावती पति बलवान शकुनी मेरा बहुत बड़ा मित्र है भूज संतापन हृष्ट भृक संकर कालनाभ महानाभ तथा हरिश्म्रु ये सब मेरे मित्र हैं और बलपूर्वक मेरे लिए अपने प्राण तक दे सकते हैं जरासंध तो मेरा ससुर ही है और द्विविध मेरा सखा बाणासुर और नरकासुर भी मेरे प्रति ही सौहार्द रखते हैं ये सब लोग इस पृथ्वी को जीत कर इंद्र सहित देवताओं को बांधकर और द्रव्य राशि के स्वामी बने हुए कुबेर को मेरू पर्वत की दुर्गम कन्द्रा में फेंककर सदा तीनों लोगों का राज्य करेंगे इसमें संशय नहीं है दानपते तुम कवियों अर्थात नृतिज्ञ विद्वानों में शुक्राचार्य के समान हो और बातचीत करने में इस भूतल पर बृहस्पति के तुल्य हो अतः इस कार्य को तुरंत सम्पन्न करो अक्रूर बोली यदपते तुमने मनोरथ का महासागर ही रथ डाला है यदि देव की इच्छा होगी तो यह सागर गोस्पद अर्थात गाय की खुरी के समान हो जाएगा और यदि देव अनुकूल न हुआ तब तो यह अपार महासागर है ही कंस बोला बलवान पुरुष देव का भरोसा छोड़कर कार्य करते हैं और निर्बल देव का सहारा पकड़े बैठे रहते हैं कर्म पुरुष कालस्वरूप श्रीहरि के प्रभाव से सदा निराकुल अर्थात शांत रहता है नारद जी कहते हैं मंत्री प्रवर अक्रूर से जो कहकर कंस सभा स्थल से उड़ गया और कुछ कुपित हो धीरे से अंतपुर में चला गया इस प्रकार से गर्ग सहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में कंस की मंत्रणा नामक पहला अध्याय पूरा हुआ